दीक्षा सा सर्वात्मृष्टिवीरणा जम्मूवात्म ब्रह्मात्मी कृतिदलस्तोम विद्वन्म्हानंदती जगत विजये प्रतिष्ठा यदी नाम की आत्मा है आदेश और दर्शन की आत्मा है सत्य दोनों के दो विधायक जहाँ अनुशासन नहीं है संखलता है वहाँ धर्म नहीं है। वो देश के अनुसार हो काल के अनुसार हो जाति के अनुसार हो व्यक्ति के अनुसार हो उसकी शक्ति उम्र अवस्था धर्म के साथ शासक ज्योति देश काल व्य अवस्था शक्ति श्रद्धा इसके अनुसार धर्म का अनुसार करना, अपनी वाचना के अनुसार न चल करके अनुशासन के अनुसार चलना ये धर्म है माने मनमानी को रोकना जब उसको राज राज शक्ति से रोकते हैं साइंस से रोकते हैं समझा बुझा रोकते हैं तब उसका नाम लौकिक हो जाता है प्रार्थनानुसारिणी जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य को कब कहां ले जाकर पटक देगी इसका कुछ ठीक नहीं उसका भविष्य अनिश्चित है जो अपनी वासना के वेग में कहा जा रहा है उसका भविष्य सर्वथा अनिश्चित है कि वो कहां जा चुके गए हैं और जो वासनानुसारी जीवन नहीं शासनानुसारी जीवन व्यतीत करता है अपने जीवन को चाहे जहाँ रोक सकता हैं जिसकी मोटर गाड़ी में ब्रेक नहीं है जैसे ब्रेक रहित मोटर गाड़ी वैसे अनुशासन रहित धर्म रहे, रहे। तो हमको जो अच्छा लगता है सो तो ही करेंगे नहीं? हमको जो प्यारा लगता है सो तो ही करेंगे तो बस इसको मन मुक्ति इसी को बोलते हैं है सात तो धर्म की आत्मा है आदेश आदेश आदेशानुसारी जीवन विधि जो विधान है उसके अनुसार पड़े और जो निषेध है उसके अनुसार पड़े उसमें आचार्य अलग अलग हो सकते हैं उसमें पुस्तक अलग अलग हो सकती है उसमें कानून अलग अलग हो सकते हैं परन्तु सबका मतलब एक जगह सबकी चोट एक जगह जाके गिरेगी कि तुम्हारी मनमानी पर रोक लगे और दर्शन की आत्मा सत्य है सत्य इसलिए जो विज्ञान में कोष में बैठते हैं वो मन से ऊपर बैठते हैं एक तो धर्म के निश्चित फल पर श्रद्धा होना चाहिए और दूसरे आदेश का अनुशासन का पालन होना चाहिए और तीसरे सत्य का अनुसंधान होना चाहिए और चौथे जिसको हम स्वयं अंचित समझते हैं उसके त्याग का सामर्थ्य और जिसको उचित समझते हैं उस पर स्थिर होने का सामर्थ्य और पांचवें अपनी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि से मिल जाने चाहिए कभी पता लगेगा कि आप अपनी बाथना छोड़ सकने में समर्थ नहीं करेंगे जो हो गया जो हो रहा है आपकी बुद्धि महत बुद्धि से और जो संपूर्ण विश्व का संचालन करते हैं उससे अलग है कि उससे मिलकर तो विज्ञानमय कोष में, में स्थिति के ये पांच लक्षण हैं ये पांच सालें शरीर से आप आज्ञा का पालन करें उस श्रृंखलता को छोड़कर आदेश में स्थित और जो आप खोज कर रहे हैं अनुसंधान कर रहे ब्रह्म है कि नहीं ब्रह्म मिलेगा कि नहीं ब्रह्म के मिलने से मुक्ति होगी कि नहीं आप खोज में आलसी हो जाए ब्रह्म है ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसके साक्षात्कार से संसार के बंधन दुख कटते हैं ये श्रद्धा लेकर जब आप अनुसंधान के मार्ग में चलेंगे तो आपके अनुसंधान में गहराई आ जाएगी वो तो गंभीर हो जाएगा और यदि आपकी प्रवृत्ति संशय संदेह से युक्त होगी तो पता नहीं ब्रह्म है कि नहीं हम अपनी अपनी बुद्धि शक्ति लगा के हम कोई तो बेकार काम तो नहीं कर रहे हैं ब्रह्म तो ज्ञान से मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है ब्रह्म ज्ञान होता है कि नहीं होता है अब चलो आपकी खोज जो है वो छिछली हो गई तो अपनी खोज पर तो हो श्रद्धा निश्चित रूप से ये सफल होती है और जीवन में हो अनुशासन का पालन देखो हम अपने मन के अनुसार रास्ते में कोई चलता हो और छत उसके पाँव पर रख ये अपना मन हुआ हो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसको चलने में सुविधा हुई कि असुविधा हुई इसका विचार नहीं है धर्म ज्ञान की कमी है आपने मनुस्वृद्धि कभी अपने मजहब का अपने पंच का जो धर्म है उसको आपने नहीं पूछा धर्म कहता है अपने मन के अनुसार मत दौड़ करो जरा सोच लो कि शांति पाठ हो रहा है और आप आज के बीच में खड़े हो गए पाठ करने वाला को तो अर्पीत कर दिया हाँ तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन के अनुसार तो चलना चाहते हैं पर उसमें जो आदेश है जो उसका विधि है जो प्रणाम की मर्यादा है उसका पालन नहीं करना चाहता हो रहा है शांति काट और उससे खड़े हो गए आपस में बात करने लगे और चलने लगे आदमी की स्थिति धर्म में नहीं है फिर वो सत्य को यदि कुछ जाने थे तो उसमें स्थित नहीं हो सकता परमेश्वर को जानकर आप उसको याद नहीं रख सकेंगे ब्रह्म को जान करके उसमें निष्ठावान नहीं हो सकते क्योंकि आपके मन में जो करने का आता है तो करते हैं जो खाने का आता है तो खाते हैं जो लेने का आता है तो लेते हैं जो बोलने का आता है तो लेते हैं आप तो मन के गुलाम हो गए हैं उस तो सत्य है। सत्य में स्थिति होने के लिए जो सामग्री चाहिए उसको आप धारण नहीं करते हैं यहाँ भूल होती है मनुष्य से जो अपने जाने हुए सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता उसकी स्थिति कभी ठोस नहीं होती देखो एक बात आपको अपनी चीज का महत्व समझते हैं अपनी क्रिया का महत्व समझते हैं आप अपने मन का महत्व समझते हैं आप अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं आप अपने अहंकार को सबसे स्वेर पर रखना चाहते हैं भाई तो साधन का मार्ग नहीं है किसी पंथ का मार्ग नहीं है किसी संप्रदाय का मार्ग नहीं है किसी मत समझात का मार्ग नहीं अच्छा तो अपने साधन की सफलता पर श्रद्धा और मर्यादा के अनुसार औचित्य के अनुसार आदेश के अनुसार जीवन और सत्य की खोज और जो अनुचित है उसका त्याग और जो उचित है उसमें का और जो ईश्वर की कृपा से हो रहा है दिन रात आदि बरसात उससे उद्विघ्न न करें अपने हों उसमें फूल न जाए ये धर्म का जो पालन है वो विज्ञान में कोष में बैठ के बताते हैं उसमें कर्म का नियंत्रण है तो कर्म के नियंत्रण में दूसरों के साथ जो व्यवहार है उसका नियंत्रण सत्य अहिंसा अस्तय ब्रह्मचर्य करेगा और अपने जीवन का जो व्यवहार है उसका है नियंत्रण पवित्रता तपस्या संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिणाम यम है लोक व्यवहार सबके साथ और नियम है अपने साथ स्थिरता शरीर की स्थिरता प्राण की स्थिरता इंद्रियों की आ, ये देखो, इससे जिससे योग संबंध होता है एक बात आपको स्ना करें वेदांत में जो साधन है उसका फल अदृष्ट नहीं माना जाता अदृष्ट नहीं अदृष्ट माने सर्वश जैसे धर्म में ऐसा होता है ना कि जगह हम यहाँ करेंगे व्रत यहाँ करेंगे तीर्थ यहाँ करेंगे और इसका फल मरने के बाद स्वर्ण मिलेगा तो उसको अदृष्ट बोलते हैं वो तो अदृष्ट वेदांत में साधन का फल दृष्ट माना जाता है दृष्ट माने जिस समय हम साधन करते हैं ठीक उसी समय हमको शांति का अनुभव हो गए मरने का ये वादे का धर्म नहीं है ये बिना माल का सत्ता नहीं है बोला तो जिस समय हमारे मन में से लोभ कम होता है उस तो समय शांति मिलती है जिस समय काम कम होता है उसी समय शांति मिलती है जिस समय क्रोध कम होता है उसी समय शांति मिलती है हमारा धर्म नगद धर्म है उधार धर्म नहीं है ये नहीं है कि कोई सिफारिश करेगा तब हमारा परलोक बनेगा हम मर के अमुख लोक में जाएंगे तब सुखी होंगे इतने दिनों तक यहाँ रहेंगे फिर वहाँ जाने के बाद सुखी होंगे ये सब जो है अदृष्ट उत्पादक धर्म है आप यदि अपने मन में शांति श्रम धारण करें मन को संचलना होने में तो इसी समय आपको सुख मिलेगा अगर इंद्रियों को बुरे व्यवहार में जाने दे तो इसी समय आपको सुख मिलेगा सुखराम तो हो जाए तो इसी समय सुख मिलेगा सह लेने की शक्ति विकास कर ले तो इसी समय आपको सुख मिलेगा अभिमान न करें, तो कोई चोट आपके ऊपर लगे ही नहीं जितने शपथ लगते हैं जितने दंडे पड़ते हैं वो सब अहंकार पर पड़ते हैं उसको तो अहंकार नहीं है गाली उसका क्या गा बिगाड़े अपमान उसका क्या बिगाड़ेगा अहंकार का ही मान अपमान होता है अहंकार के लिए लिए, लिए शब्द शब्द होते हैं तो ये जो समवादी साधन हैं, ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है वैकुंठ की प्राप्ति के लिए नहीं है समाधि की प्राप्ति के लिए नहीं है ये कबर में से निकलने के बाद भिस्त में जाने के लिए नहीं है तो ये तत्काल अपने अंतकरण को शांत और शुद्ध बनाने के लिए है जिससे भीतर बैठी हुई चीज जो है बाहर बैठो आए रहा भीतर बैठो आए रहा अंदर भी वही है बाहर भी वही है तो संसार की वस्तुओं को जानने के लिए उनको भोगने के लिए मन को इंद्रिय की जरूरत पड़ती है आंख से रूप देखेगा कांत सब रूप तो इंद्रिय सापेक्ष जितना ज्ञान या जितना सुख या जितनी वस्तुएं मिलती हैं वो सांसारिक हैं और जब मन शांत हो जाता है तब तो उस शांत मन में ब्रह्म भाव का आविर्भाव होता है और अविद्या के नाश की योग्यता आती है तो शांत मन न केवल इसी समय सुख देता है शांति देता है बल्कि उसमें सदा सदा के लिए परमात्मा के संबंध में जो अज्ञान है अविद्या है उसको नष्ट करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है तो मन है करण और विज्ञानमय कोष है कर्ता जब मनुष्य विज्ञानमय कोष में, में बैठता है तो वो लोकप व्यवहार से शारीरिक व्यवहार से प्राण की चंचलता से और मन की वासनाओं से ऊपर ऊपर बैठ जाता है और सबके नियंत्रण का सामर्थ्य उसमें है आ जाता है और जब ये सामर्थ्य नहीं आया तो अंतकरण की शुद्धि जो होनी चाहिए थी ना, वो नहीं तो क्या होगा जैसे किसी को इंजेक्शन देना होता है ना दूई लगाने होती है तो क्या करते हैं वो दुई हुई को गरम करता है ना पानी में गर्म करता है तो? कि उसमें इतर जाके रोग पैदा करने वाली कोई चीज लगी न रह जाए तो अंतकरण शुद्धि का अर्थ यही होता है कि हम अपने मन को बुद्धि को ऐसा वायल करते हैं कि उसमें जो पहले गंदगी लगी हुई है ना, है ना, उसके साथ दवा भीतर न डालें अगर उसके साथ भीतर दवा जाएगी तो दवा जो है वो रो रोग पैदा कर देंगे ये अशुभ ढंग करण जो है वैसा बंदूक से गोली मारते हैं हमने तो पहले पुराने बंदूक देखे थे भाई है ना? उसमें कुछ डाल के और एक लोहे बड़ा भारी का बड़ा खड़ होता था तो उसको खूब पहले खूब आ साफ करते लेते दोनों लोग भुक्का पीते थे वो भुक्के की नली में वो लोहा डाल डाल के उसको साफ करते थे उसमें जो किट लगी होती थी उसको निकालते थे पानी को बदलते थे नहीं तो गंदा रह जाए तो उसको गड़बड़ तो ये ज्ञान जो है ये अंतकरण में भरके और फिर इससे अज्ञान का नाश किया जाता है तो ज्ञान का अंतकरण में भरना इसका नाम होता है वेदांत शास्त्र में प्रमाण और उस प्रमा से भ्रम की निवृत्ति होती है परंतु यदि प्रमा करने के लिए अंतकरण ज्ञान भरने के पहले अंतकरण को शुद्ध नहीं किया गया शुद्ध को तो बिना वायल किया हुआ इंजेक्शन हो गया तो इसलिए विज्ञान में कोच में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? अपने व्यवहार पर भी थोड़ा ध्यान दें कि उसमें कहाँ कहाँ गलती है जो आया उठा के खा लिया जो काम मन में आया कर लिया दो चीज चाहे उठा लिया चाहे जो बोल दिया ऐसे जिन लोगों की जहां तहाँ थूकने की आदत पड़ जाती है वो तो लोग रास्ते को गंदा करके है हैं कि नहीं बहुत खराब काम काम तो जैसे जहाँ तहाँ फूकना ठीक नहीं होता है ना, वैसे जोश को तो बोलना भी ठीक नहीं होता है बोलने वाले लोग भी फूकते हैं तो अपने मन में जो गंदगी होती है वो चाहे जिसके ऊपर थूकते हैं अब गंदगी तो है तुम्हारे मन में और फूकते हो दूसरे के ऊपर तो अपने लोकप व्यवहार में नियंत्रण अपने शारीरिक व्यवहार में नियंत्रण और शरीर में नियंत्रण हम लोग बैठते थे पहले खाक हाँ पर बैठते कुर्ती तो हमारे घर में नहीं थी वो तटने पर बैठते खाक हाँ पर बैठते हाँ बैठ और पाँव लटका के हिलाते थे तो वो डांट पड़ती थी हमारे बाबा की है पर बैठ के पांव नहीं देखो, उसमें भी स्थिरता से निशान पांव के ऊपर पांव रखते थे बड़े नाराज होते थे एक पाँव और दूसरा पाँव चढ़ा के बैठना चाहिए और के सामने अपना पाँव घुटने पर रख के बैठ जाते थे ना और जान पर बैठ रखते बाँस पड़ती बड़े की पाँव कहीं ऐसे बैठा जाता है, हर बात में एक अनुशासन चाहिए एक नियंत्रण चाहिए एक ध्यान चाहिए मनुष्य को जब मनुष्य का नियंत्रण टूट जाता है हमने शायद कई बार सुनाया होगा आपको मैं कर्णवास में गंगा किनारे रह रहा था स्वामी जी के साथ सवेरे घूमने गया तो रास्ते पर एक रुपया मिला चांदी का रुपया तो मैं उसको उठा के ले गया और स्वामी जी के सामने रख रह दिया रह कि ये रुपया हमको रास्ते में चलते समय पड़ा मिला है तो तुमने बड़ी गलती की किसी आते जाते आदमी का रुपया रास्ते में गिरा होगा तो जिसका गिरा होगा वो फिर लौट के ढूंढने अगर वहाँ पड़ा रहता तो मिल जाता उसको अब मान लो आके सब घूम के चला जाए और उसको न मिले अच्छा तुमने उठाया तो तुमको लेने का हक हाँ नहीं है उसको ले जाकर पुलिस में जमा करो कि हमको तो ये रुपया मिला है गलती तो हो गई तो बोले चैचना तुम ऐसा करो कि ले जाओ जहाँ रुपया मिला था वहाँ रखो और कहीं आस पास आड़ में पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो देखो जो टूटा हुआ आदमी आएगा ना बड़े दौर से देखता हुआ समझ लेना उसका है और ऐसे कोई देख के चकका जाए और उठा ले तो समझना की उसका नहीं है देखो एक बात आप सोचनाते हैं जब हम बिना हक का पैसा ले लेते हैं तब हम बिना हक का भोग भी करने लगते हैं, और तब हम अंकित बोलने भी लगते हैं, और तब हम अपने मन में अंकित विचार भी करने लगते हैं साधना ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं है नीचे से ऊपर जाने के लिए है इसलिए जिसका बाहरी व्यवहार ठीक होगा उसी का भीतरी व्यवहार ठीक होगा आप जो ये छाती के बोलते हैं कि हमारा मन ठीक है तो बाहर से गलती हो गई बोलने में तो क्या हो गया तो ये बात नहीं है आप बाहर से गलती करते हैं तो आपके मन में भी गलती का निभास है साधना बाहर से जीता प्रवेश करती है जब आपकी बाज्य जीवन में आवेगी आपका बोलना आपका खाना आपका करना है आपका लेना जब आपका शुद्ध होगा तब धीरे धीरे आपका अंतर का अंत शुद्ध होगा तो विज्ञान में कोस में बैठ के आप नियंत्रण कीजिए किसका व्यवहार का नियंत्रण कीजिए शारीरिक चरित्र का नियंत्रण कीजिए शरीर का नियंत्रण कीजिए देखो हरि बाबा जी महाराज थे वो रोज टहलने के लिए निकलते थे। वृंदावन में हो रेलवे लाइन पर जो आस पास के लोग होते हैं, अपनी घड़ी लेकर निकल जाते और हरि बाबा जी निकले अपनी घड़ी बना के। हरी बाबा जी ऐसे हाथ करके चलते आगे आगे एक आदमी चलता वो देखते नहीं थे कि रास्ता जितर जाता है वो आदमी जिधर चलता उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ऐसा हाथ करके निकलते और डेढ़ घंटे दो घंटे घूम के आते और उनका हाथ मजान है कि यहाँ से हट हाँ जाए हैं? जब करने बैठते हैं तो आठाएं गई बाएं गई इधर गई ऊपर गयी नीचे से गयी विज्ञान में घोष में बैठने का अर्थ होता है व्यवहार को संभालना अपने शरीर के काम को संभालना अपने शरीर में स्थिरता लाना और अपने प्राण में भी स्थिरता लाना और सांस में भी स्थिरता लाना और जब करने से बिना प्रयास के श्वासों में स्थिरता आती है इस बात को कच्चे लोग नहीं जानते हैं जब हम बराबर राम, राम राम राम राम जी बोलते है ना बराबर एक स्वर से एक गति से चलती है राम राम राम तो जीव को बारम्बार उठाने और गिराने के लिए जो क्रिया शक्ति है ना, वो नियम में आती है और क्रिया शक्ति नियम में आती है तो प्राण भी नियम में आ जाता है श्रद्धा नहीं होगी तो बारम्बार राम कोई कहेगा कैसे? और बार बार कहेगा तो उसमें नियम अपने आप ही आ जाएगा और जब नियम आ जाएगा तो प्राण शक्ति का नियंत्रण हो जाएगा और बार बार आप राम कहेंगे राम से मतलब हमारा राम है कृष्ण है शिव है तुम्हारे गाँव में एक पंथ के लोग आते थे हाथी बच्चा क्या था बड़ा भारी वो आते तो हम लोगों के दरवाजे पर नहीं आते हम लोगों को तो नहीं मिलते वो हमारे कहार के या के या के घर घर घर में में में या या कहा अब लोगों के लिए तो हाथी बड़ी बारी थी अरे ये बाबा बाबा जी हाथी पर आता है तो बड़ा भारी होगा तो वो बोलते थे जब कुमार थे फैली से गाँव के मामूली आदमी थे जो अनपढ़ होते थे अक्सर कौन से गुण सकते देखो ये लिखा है रामायण में कि राम तक ही नाम गुण गाई रामचंद्र भी नाम का कौन नहीं गा सकते वो तो बताओ वो नाम क्या है राम जिस नाम का गुण नहीं गा सकते वो नाम कौन सा है तो जाओ तुम अपने पंडित जी से पूछा गुरो जी से पूछा आ, अपने गुरु जी से पूछा पंडित जी को तो बता देते कि भैया तो राम राम है जिसका गुण राम जी नहीं गा सकते राम से बड़ा राम का नाम है राम से अधिक राम का नाम हाँ तो राम जी अपने ही नाम का गुण नहीं गा सकते पंडित जी बता देते वो तो बोले ना ना तुम्हारे पंडित जी देव को तो हमारे गुरु जी के सिवाय उस नाम की मनिमा ना, उस नाम को और कोई जानता ही नहीं तो आप ही तो बता दो महाराज गाँव भाई नहीं बताते पहले से इलाव <laughs> दूसरे के पंत को गड़बड़ाने के लिए दूसरे की साधना को गड़बड़ाने के लिए हो ऐसे बोलते है अरे तुम्हारे तु, तुम्हारे पंडित जी क्या जान ये पंडितों की बात थोड़ी है ये तो हमारे गुरु जी बता और महाराज ले आओ और दो तो पैसे की फूलमाला ले आओ है? और हर हाँ साल एक रुपया देने की प्रतिज्ञा करो और जो मैंने तुमको बताया है वो किसी दूसरे को बताओगे तो तुम्हारा सत्यानाथ सजाए और महाराज कान में बताते क्या थे वो तो सब हमारे भाई प्रजा चले हैं है ना वो तो हमारे गांव का कहा कुम्हार से भी है ना जो भी तो बताते क्या थे मैंने कई लोगों से प्रयास किया कि भाई रसल तो वो क्या बताते हैं बोले गुरु गुरु बताते हैं बोले था राम अंत कई नाम गुणाई वो तो गुरु गुर है गुरु है ना यही कान में बता देते हैं तो देखो किसी की साधना करवाना में जो राम में है वो कृष्ण में है जो कृष्ण में है वो राम में है वही शिव में है वही देवी में है वही गणेश में है वही बुद्ध में है अपने जीवन में एक नियंत्रण विज्ञान में को मन की वासना का नियंत्रण करो तब तुम विज्ञान में में हो प्राण का नियंत्रण हो जाए तुम विज्ञान में कोष हो धर्म का लालन विज्ञानमय कोष में बैठकर होता है उसका नाम कर्ता विज्ञान है कर्त विज्ञान सब देव साधन छोड़ ले जब पहले साधन जब पहले साधन करोगे ही नहीं हैं? बोले भाई हो पैसा छोड़ो पैसा छोड़ो पैसा छोड़ोगे पैसा तो अपने पास है ही नहीं है ना तो छोड़ोगे तो क्या तो पहले मनुष्य के जीवन में साधन आना चाहिए तो अविद्या का नाश करने के लिए कोई एक बात पहले ये आप ध्यान में रखो कि धर्म की आत्मा है आज्ञा का पालन मनमानी नहीं वार्थना नहीं एक बात एक मुसलमान संत ने कही है एक बंगला भाषा में एक तापस माला नाम की पिछले है उसमें संतों के बहुत अद्भुत अद्भुत संतों के जीवन की घटनाएं आती हैं, उस घटनाओं तो का तो वर्णन नहीं करता सकते तो आज अपने मन से जब आप कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो उसके अपने काम का अभिमान होता है कि तो मैंने देखो अपने मन से सोच करके कितना अच्छा काम निकाला है मेरे बराबर और कोई नहीं तो जब अभिमान आदमी को होता है तो उसका बोझ डर जाता है और जिस पर बोझ डरता है वो डूब जाता है और दूसरे के कहने से जब आदमी कोई काम करेगा तो उसमें बड़े का ख्याल रहेगा आज्ञा पालन का ख्याल रहेगा अपने में बर्प्तन का बोझ पैदा नहीं होगा अभिमान पैदा नहीं होगा तो नारायण धर्म की आत्मा है आदेश किस इस, इसको बोलते हैं विधिशास पूर्व विमानता में यहीं से धर्म की पहचान प्रारंभ होती है और उसका फल ये भी मत भूलना उसका फल तत्काल देखने में आता है एक शांति आती है एक संतोष आता है एक बेचैनी निकल जाती है तो बोले कि भाई ये विज्ञान करता है पहले ही दिन कर्ता को मत मार देना ये बहुत काम करने वाली चीज है वो अच्छाई जिंदगी में जो आती है हम करता नहीं है हम अकर्ता चेतन है साक्षी है दृष्टा है ये बिना अंत को शुद्ध किए जो मान बैठता है और उसमें गंदगी रह जाती है फिर वो गंदा काम करेगा फिर अपने को दृष्टा मानेगा फिर खराब काम करेगा भ्रष्टा मानेगा वासनावान होगा दृष्टा मानेगा तो पहले अच्छा काम करके अपने मन को अच्छा बना लेना ये विज्ञान है कोद में बैठने का अर्थ है कर्त विज्ञान है वो। वो ये भाई कर्ता से भी ऊपर रोकता तो वो क्या है एक मजा आता है तो ये मजा भी जो व्यक्तिगत रूप से आता है वो सत्य तो नहीं है परंतु उसका भी एक क्रम होता है क्रम माने हो सिलसिला एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद जैसे अपने को कोई फूल बहुत पसंद है तो जब देखने को मिलता है सब खुशी होती उसको देखने से ही खुशी होती अच्छा, लेकिन वो फूल कहीं मिल गया अपने को मिल गया सिर्फ देखने को नहीं अपने को मिल गया उस पर ममता बन गई उसका पौधा अपने घर में लग गया वो खिलने लगा उसकी सुबाक आने लगी तो भी एक मजा होगा ना तो पहले मजा में और दूसरे मजा में फर्क है कि नहीं सेंगिन गार्डन में जाके बढ़िया फूल देखा है और अपने घर में बढ़िया फूल तो दोनों के मजा में फर्क होगा लोग तो कहते हैं वो ये हमारे घर का है ये हम अपने हाथ से बना के लाए हैं तो ममता का मजा लेते हैं फिर तो तो महाराज कोई ऐसी चीज हो जो जिंदगी भर के लिए हो जाए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो जाए तो, तो और मजा आएगा इसको बोलते हैं प्रिय मोद प्रमोद और जैसे रहे हो आनंद और प्राण ऐसे महा गए ये आनंद में कोशिश इसको बोलते हैं तो ये जो हम कर्ता बन के बैठते हैं विचार करके देखें तो करने वाले को दुख जरूर होगा करता दुख से मुक्त नहीं होगी कभी पूरी तरह नहीं कर पावेगा कभी दुख होगा कभी उल्टा कर देगा तो भी होगा, उल्टा करने से भी दुख होगा न करने से भी दुख होगा और हम करना चाहते हैं हो दूसरा और हो जाए दूसरा तो भी दुख होगा सुख तो सागर मधनो एम करता हमने ये किया हमने ये गलती हुई ये हमको नहीं बोलना चाहिए था बोल दिया इसलिए दुख हो तो रहा है हाय हाय हमने क्यों बोल दिया हमने ऐसा क्यों कर लिया हमने ये चीज क्यों उठा ली तो ये करने वाला जो है करने में गलती जरूर होती है जानबूझ के न करें तो आती है तो हो गए। और याद आवे तो न करें आ, याद आ, याद ही न याद ना आने की भी गलती होती है ये लोग जो समझते हैं कि याद ना आना कोई गलती नहीं है हम क्या करें हम तो याद ही नहीं आया अरे भाई याद ना आना भी गलती है एक बार की बात है हमारे पास हमारे मित्र पांच विषयों के आचार्य हैं अच्छी है साल भी अच्छे हैं सटल सूरज के देखने में बहुत अच्छी है पांच विषयों के आचार्य हैं आपसे कोई पैंतीस चालीस वर्ष की बात हमारे पास आए मिलने के लिए बड़े महाराज बड़ी जो बड़े जपी, बड़े पति, तो मैंने अपने जो व्यक्ति प्रबंध करने वाले सज्जन थे जी का प्रयत्न था तो वहाँ जो मैनेजर थे उनसे मैंने कह दिया कि तुम ले जाओ इनको है न इनको सोने का कमरा दे, दे खिला दो पलंग दे दो फिरा दो फिरा दो सब इनका प्रबंध कर दो हम तो अपन सेवा सेवाकुटी में सो गए दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी दस बजे दिन में अपना जाप सब पूरा करके आए तब मैंने पूछा की रात सब व्यवस्था हो गयी हाँ हाँ हो गई उनको कमरा खोल के दे दिया था उन्होंने पलंग दे दिया था सोने को बिस्तर दे दिया था पानी रख दिया था और उनका हाँ हाँ सब हो गया ठीक मैंने कहा ठीक हो गई कहा हाँ ठीक ही हो गई अब ठीक ही हो गई महाराज ही जो है ना किसी से पूछते है ना कि बेटी हुई कि बेटा तो कहता है बेटा ही समझिए मतलब बेटी हुई ये कहीं कहीं ही लगाने में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है वो खास करके हमारे जो हिन्दी भाषी लोग नहीं है वो बोलते हैं तो ऐसी बे जगह ही लगाते हैं एक बार दिमाग घूम दुम जाता है तब तो मैंने फिर वो आए थोड़े तो मैंने जब कहा से तो पूछा क्यों भाई इनका सब बंदोबस्त ठीक हो गया तो वो बोलेगी पंडित जी मुझसे तो गलती हो गई मैं तो भूल ही गया नहीं? याद नहीं आई उनके भोजन कराने की भी याद नहीं आई दूध देने की भी याद नहीं आई मैं तो उनको सोने की जगह बता के गया फिर शांत तो आप ये तो गलती हुई एक अतिथि आया भूखा रहा रात तो बोले कि ये तो मेरा स्वभाव है पंडित जी है ना ये तो मुझे याद अब पड़ गई गलती न माने वो अपने ये तो मेरा स्वभाव है मैं तो हमेशा ही घूर जाता हूँ तो ये भूलना स्वभाव नहीं है ये प्रमाद है वो अपने कर्तव्य के प्रति जो जिम्मेवारी का भाव नहीं है गंभीर भाव नहीं है ये भूल जाना भी इसी बात का सूचक है कि जिसने आपसे कहा उसकी भी उपेक्षा है और जो काम करना था उसकी भी उपेक्षा है भूल जाना प्रमाद है और याद आने पर भी न करना आलस्य है और गलत गलत कुछ कर देना है ना? ये भी रजोगुम है जो भी काम अपने जिम्मे होए, हुए उसको बिल्कुल ठीक ढंग से ठीक समय पर ठीक व्यक्ति के लिए करते हैं तो मन जो है ना वो ताजा हो जाता है मन सजग हो जाता है मन को सजग करने की प्रक्रिया है मन को सजग करने की प्रक्रिया ये है कि कर्तव्य का पालन करें लेकिन फिर भी उसमें दोष आता है करता बने का अभिमान आता है तब बाद में दुख होता है करने को ना मिले तब दुख होता है करने में गलती हो जाए तब दुख हो जाता है दूसरा कुछ हो जाए तो दुख हो जाता है तो बोले आओ ये कर्ता तो आत्मा नहीं है कोई तो जानबूझ के दुख में अपने को थोड़े डालता है ये जो घोखता है आनंद आनंद में घोष तो इसमें प्रिय मोद प्रमोद अज्ञानानंद और निजानंद ये जैसे पांच पांच भूमिका होते हैं प्रिय मोध प्रमोद अज्ञानानंद और निजानंद आ, निजानंद अभिक्रम वाली बात इसके बाद है